अथर्ववेदिया मांडुक्य उपनिषद इसमें हम लोग प्रथम प्रकरण का सोडश कारिका देख रहे थे ये कारिका बहुत महत्वपूर्ण है बहुत जागा में इसका उदाहरण आता है अनादिमा या सुप्तो यदा जीव प्रबुद्यते अजमिद्रस्वप्न अद्वैत बुद्ध्य तदा अनादि काल से जो माया है ए, उससे जीव सुप्त सोया हुआ है जब प्रबुद्ध्य जब वो माया से अतीतित हो जाता है तूर्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब निश्चय हो जाता है कि अजम अनिद्रम, अजम अर्थात विकार रहित, अनिद्रम निद्रा अर्थात अग्रहण तदरित स्वप्न अन्यथा ग्रहण विक्षेप तदरित तो अगर अज्ञान भी नहीं है विक्षेप भी आवरण नहीं है विक्षेप नहीं है तो केवल अद्वितीय ब्रह्म अद्वैतम तदा बुद्यते निश्चे तब निश्चय है निष्ठा निस्टा होने से घृण तो नहीं बन जाएगा ना धातु है ग्रह निष्ठा होने से न कहा से आएगा ये तो क्रिया व्यस्ना है ना इसलिए शत्रु होने से ही शीत होने से ही स्न होगा सर्वधातु तो को परमानेंत से स्नान होगा घृण शायद अच्छा आगे टीका में जीव शब्द वाच्यम अर्थम निर्देशती श्लोक में कहा गया है जीव अनादि माया से सोया हुआ है ये जीव कौन है तो भाष्य में कहते हैं यो अयम संसारी जीव जो यह संसारी है वो जीव है संसारी अर्थात संसार अस्थिति संसारी ये संसार क्या है कहते हैं सुख दुख कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब संसार अगर हमको सुख है दुख है कर्तृत्व है भोक्तृत्व है तो हम भी संसारी है तो जितना जितना घट जाएगा उतना उतना संसारी तो घट जाएगा यो अयम संसारी जीव तो कह दिया गया तो ये दूसरा कहा से आ गया कहते हैं आप तो कहते हैं अद्वितीय ब्रह्म इसके लिए टीका में कहते हैं परमात्मा एव जीव भाव जीव भाव आप परमात्मा ही जीव भाव को प्राप्त करके संसरती अर्थात जो जीव है वो वास्तविक परमात्मा ही है जीव भाव को प्राप्त करके संसरती अर्थात जो आकाश में सूर्य बिंब है वो अनंत दर्पण में प्रतिबिंबित तो होकर के वो दर्पण का भी अंदर में मैं आबद्ध हूँ तो ये मेरा मुख फट गया किन्की वह दर्पण फटा हुआ है वो प्रतिबिंब इस प्रकार की मानता है तो जो प्रतिबिंब अनंत दर्पण में दिखते हैं उनका वास्तविक स्वरूप वो है क्या चीज केंगे बिंब ही है किंतु दर्पण में आबद्ध मान लिया मान लेने से कहते हैं वही जीव हो गया तो परमात्मा ही जीव हो जाता है जैसे आबद्ध मान लिया तो फिर उसका स्वरूप विस्मरण हो जाता है से वो जीव बन जाता है परमात्मा एवं जीव भावम जीव को जीवत्व को प्राप्त कर गया जैसे जीव हो गया फिर संसार को प्राप्त करेगा संसार तो क्यों जीव हो गया परमात्मा अनादि अनादिमाया तो अनादि माया परमात्मा को जीव बना दिया ठीक टीका तस्य कथम जीव भावापत्ति भावापत्तिरिति आशंक कार्य कारण बद्धत्वाद परमात्मा कैसे जीव बन गया तो कहते हैं कार्य कारण से बद्ध हो गया जब वो मानने लगेगा धीरे धीरे वेदांत श्रवण करते करते हम कार्य कारणों से मुक्त है कार्य क्या है और कारण क्या है अन्यथा ग्रहण और कारण हो जाएगा अग्रहण तो ये दोनों से बद्ध हो जाता है तो ये दोनों से जब मुक्त हो जाएगा तब तो जान लेगा हम इत्य है परमात्मा है भाष्य में स स अर्थात भाष्य में कहा यो अयम संसारी जीव कहने से किसको लेगा जीव जीव वो ही जीव उभये न उभय लक्षण कहते हैं तत्व अप्रतिबोध रूपेण बीजात्मना तत्व का अप्रतिबोध इसको क्या कहा गया पहले कारण, उसका क्या शब्द तो कहा गया अग्रहण तो तत्व का अप्रतिबोध अप्रतिबोध अग्रहण तत्व तो का अवग्रहण अप्रतिबोध रूपेण बीजात्मना ये बीज हो गया किसका बीज हो गया अवग्रहण अन्य ग्रहण का कहते हैं अन्यथा ग्रहण लक्ष्य न लक्ष्य है न संशोधन करना है भाष्य में दक्षिण पार्श प्रथम शब्द अन्यथा ग्रहण लक्ष्यणे न लक्ष्य है न आकार काटना है तो एक हो गया तत्व अप्रतिबोध रूपेण बीजात्मना दूसरा हो गया अन्यथा ग्रहण लक्षण तत्व अप्रतिबोध हो गया अग्रहण अग्रहण और अन्यथा ग्रहण जीव किसके द्वारा बद्ध है दोनों के द्वारा उभय लक्षण ने कह दिया उभय लक्षण बद्ध हो गया तो ये सब कब से है कहते हैं अनादिकाल प्रवृत्ते माया लक्षण स्वप्न अनादिकाल से प्रवृत्त होता है ये तो ये माया लक्षण माया ही इसका स्वरूप है अर्थात ये जो अन्य ग्रहण अग्रहण इत्यादि ये माया है स्वप्न अर्थात यही हो गया स्वाप स्वाप अर्थात जो भाषण कार्य का में कह गया ना अनादि माया या सुप्त तो सुप्त में अभी किस किस उसमें आ गया कितने कार्य कारण दोनों आ गया ये सुप्त को यहाँ स्वप्न कहा गया अर्थात स्वप्न कहने से अग्रहण अन्यथा ग्रहण यह दोनों को लेना है पहले स्वप्न से अन्यथा ग्रहण केवल लिया जाता था यहाँ ये दोनों को लेना है माया लक्षण है न और ये दोनों कब से है अनादिकाल प्रभु ये जो अन्यथा अग्रहण अन्यथा ग्रहण ये अनाधिकाल से है अनाधिकाल से ये चल रहे हैं ये माया ही है और ये दोनों स्वाप स्वाप अर्थात जो इसी से जीव सुप्त है स्वप्न न टीका में वास्तविक यहाँ माया और अविद्या को, को मांडू के अलग नहीं किया मांडू के क्यूँकी मांडु के, के समी पी को अलग नहीं लिया ना और दोनों को एक ही लिए इसलिए माया अविद्या यहाँ अलग नहीं लेते हैं तो वास्तविक वेदांत का जो थोड़ा ऊपर ग्रंथ देखेंगे उसमें माया अविद्या को अलग नहीं करेंगे क्योंकि धीरे धीरे हमको बेष्टि भावना को हटाना ये वेदांत का तात्पर्य है इसलिए बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में कहा जाएगा कि जीव में अविद्या ईश्वर में माया धीरे धीरे जैसे आगे आप चलेंगे ये माया अविद्या प्रकृति अज्ञान ये सब को एक ही कह देगा अव्याकृति ये सब को एक ही कहेंगे कुछ वास्तविक तो भेद नहीं है ठीक है परमात्मा उभय लक्षण स्वापे न सुपतो जीवो भवती इति अन्वेदन परमात्मा उभय उभयक्षणन स्वापेन ये दोनों ही स्वाप है स्वाप अर्थात तो जो सोना तो उभय उभयक्षण स्वापेन सुप्त जीवो तो ब दोनों लक्षण से सत, मतलब संश्लिष्ट हो गया तब सुप्त हो गया जीव बन गया जीव होती उभयक्षण प्रकटयती ये स्वाप उभयक्षण वाला है अग्रहण अन्यथा ग्रहण दोनों ही है कैसे उसको कह दिया में तत्व अप्रतिबोध बीज है और अन्यथा ग्रहण ये कार्य है ये दोनों आगे कहते हैं माया लक्षण उभयत्र संबद्ध थे माया लक्षण अन्यथा ग्रहण न और तत्व अप्रतिबोध रूपेण ये दोनों ही माया है सुप्तम एवं व्यनक्ति ये जो सुप्त है जीव है अभी कैसा स्थिति है उसको दिखाते हैं ये स्थिति अगर हमें है तो हम ही जीव है कहते हैं दिखा देते हैं अयम पिता पुत्रो अयम नक्ता क्षेत्रम पशव अहम एषम स्वामी सुखी दुखी तो अहम अन वर्धित अनेन एवं प्रकारा स्वप्ना स्थानदे मम पिता ये अज्ञान होने से भेद हुआ भेद ज्ञान होने से मैं एक अलग है वो एक अलग है मानने लगे शरीर को लेकर के मामो अयम पिता और पुत्रो अयम ममो एयम पुत्र और मम का न, सर्वत्र रहना है ममो एयम नक्ता नक्ता नाती और ममो इदम क्षेत्र ये मेरा जमीन है और ममो इमे पशव ये सब पशु मेरा है और अहम ऐसा स्वामी मैं तो इनका मालिक हूँ और स्वामी होने से क्या होता है कहते सुखी और अगर पशु अगर खो गया तो दुखी कहते हैं सुखी और दुखी जब तक आप मालिक बनेंगे तब तक सुखी भी होंगे और ये मालिक करना छूट जाना है तो इसलिए कहते हैं भिक्षु बन जाना है हाँ भिखारी दे बन जाना है भिक्षु बन जाना है तो भिक्षु भिखारी में ये है दोनों के पास दोनों दरिद्र हैं किन्तु यह के कि हमको ये मिलने से पूर्ण हो जाएगा उसको कहते हैं अपूर्ण बोध दूसरा दरिद्र है किन्तु उसको अपूर्ण बोध नहीं है भिक्षु और भिकारी में ये दोनों में अंतर है वो पूर्ण है दुखी तो सुखी दुखी क्षयी तो अहम अने न इसके द्वारा मेरा क्षय हो गया तो ये चला गया तो हमारा क्षय हो गया और वर्धित अनैन इसके द्वारा मेरा वृद्धि हो गया इतना आ गया तो वृद्धि हो गया ये सब भगवान गीता में सोलह सौ अध्याय में कहते हैं ये सब दिखाते हैं एवं प्रकारां क्या चीज क्षेत्र क्षेत्र जमीन भूमि वर्धित शेना तो इसके द्वारा मेरा वृद्धि हो गया एवं प्रकारान स्वप्नान इसी प्रकार की स्वप्न स्थान द्वयोपि पश्यन् दोनों स्थान पर देखता है जागर स्वप्न दोनों स्थान पर देखता है तो सुप्त उसको सुप्त माना जाएगा ठीक टीका में स्वाप परिगृहित प्रतिबोधनावकाशो जो सोया हुआ है उसी को ही जगाया जा सकता है जो स्वाप से परिगृहित है जीव है उसी का ही प्रतिबोधन का अवकाश उसी को ही जगाया जा सकता है भवती इति आह भाष्य में यदा कहा गया आगे टीका में यदा सुप्त तदा शेष जो भाष्य में कहा देना है यदा तो यदा क्या गया? और जोड़ लेना है यदा सुप्तस तदा बुद्धते तभी फिर आगे वो प्रतिबोधन उसको हो सकता है प्रतिबोधकम विशि नष्टी ये कौन जगाएगा प्रतिबोधक कौन होगा तो भाष्य में वेदाताजन परम कारुणिक गुरु न ये प्रतिबोधक वेदात का जो अर्थ है तत्व उस तत्व को जो जानता है अभिज्ञ अभी पूरा पूरा जो जानता है अभी अभी परम कारुणिक अर्थात तो करुणा से ही वो जगाएगा नहीं तो जो वेदांत तो अर्थ को पूरा पूरा ठीक समझ लिया उसको फिर और कोई वो अर्थात वो भिकारी नहीं है तो भिकारी नहीं होने से उसको कोई अर्थात आवश्यकता नहीं होने से उसका अपूर्णता बोध नहीं रहने से उसको दूसरों को जगाने का कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए कहते हैं परम कारुणी के ना पंचदशी कहते हैं तो ये परम कारुणिक का ये वो जगाएगा क्यों कहेंगे वो जिसको जगाएगा उसका जो सत्कर्म फल देने के लिए तैयार होगा सत्कर्मा परिपाकाते करुणा निधि प्राप्त तीरथरुच्छायांग विश्राम ये यथा सुगम कहते है जीव का जो वो सत्कर्म परिपाक होता है परिपाक का फल देने के लिए तैयार होता है तभी तो ये परम कारुणिक के साथ वो प्रकृति का नियम से उसका संबंध बनेगा तो संबंध बनने से आगे उसका प्रतिबोधन होगा ठीक है में कथम प्रतिबोधनम जो ये परम कारुणी गुरु जो प्रतिबोधन कराएंगे जगाएंगे वो कैसा जगाएंगे तो कहते हैं भाष्य में नासी एवं तुम एवं जो सब कहा गया ममो एवं पिता ममो एवं पुत्र ना क्षेत्र पशु में सुखी दुखी तो मेरा हानि लाभ ये सब प्रकार की तुम न असी तुम इस प्रकार की नहीं हो इस प्रकार की जो होता है वो कैसा है? होता है कहते तो हैं हेतु फलात्मक हेतु और फल हेतु हो गया धर्माधर्म फल हो गया शरीर विद्या होगा तो काम होगा तो आगे कर्म करेगा तो धर्माधर्म होगा वो हो जाएंगे हेतु तो धर्माधर्म होने से आगे उसका भोग करने के लिए शरीर मिलेगा शरीर मिलने से वो हो गया फल तो वो फलो जो हो गया शरीर हो गया फिर कर्म करेगा फिर कर्म करने से फिर धर्मा धर्म हेतु फलो ये चलता रहेगा तो उसको जो प्रतिबोधन कराएंगे कहेंगे आप इस प्रकार की नहीं है इसलिए वेदांत तो का अभ्यास का एक बड़ा चीज है कि जगत में जो हम एक ठोस कार्य कारण भाव बना के रखते हैं ना ऐसा करने से ऐसा होगा इसको वेदांत तो पहले से ही काटेगा ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा ये बुद्धि छोड़ना तो क्यों कहते ये कार्य कारण भाव जब तक दृढ़ रहेगा जगत में सत्य तो बुद्धि रहेगा क्योंकि कारण है ना कारण है तो ये कार्य होगा ये सत्य बुद्धि रहता है इसलिए कार्य कारण भाव धीरे धीरे ये हटाना जगत में तभी सत्य तो बुद्धि हटेगा वो तो कार्य कारण भाव जब हटाएंगे फिर ये कैसा चलेगा ईश्वर तो हम तो दिन भर ये कार्य करते रहते ईश्वर हम कार्य कारण भाव जोड़ देते हैं ना हमने कर्मों किया ये फलो क्यों नहीं रहा क्यों नहीं मिलेगा तो वेदांत तो कहेगा ईश्वर इसको कहते है न कर्मणी एवते अधिकारस्ते माँ फलेश्वर राजसिक व्यक्ति कहेगा कि कर्मों किया है तो फलो मिलना चाहिए भगवान कहते हैं मां कर्म फल हेतु भू मां भू न भवो तुम कर्म फलों का हेतु मत बनो भगवान कहते हैं राजसिक व्यक्ति कहेगा कि कर्म किया है तो फलो मिलना चाहिए और तामसिक कहेगा अच्छा फल नहीं देंगे तो हम कर्म नहीं। ये तामसिक हो गया फल नहीं मिलने से कर्म नहीं करना ये तामसिक वो लड़ेगा नहीं क्योंकि तामसिक में सामर्थ्य नहीं होता लड़ना वो पीछे ये तामसिक बुद्धि है तो मैं नहीं करूंगा ये कहेगा ये तामसिक बुद्धि है राशि कहेगा तो कर्म किया हूँ तो फल तो लूंगा सात्विक कहेगा भाई बोल दिया कर दिया कर दिया उसमें क्या फल मिलना है क्या वो सब आप जानू कहे के वो चला जाएगा अर्थात वो कार्य कारण को नहीं जोड़ता है मैंने किया इसलिए फल होना चाहिए मेरे को आना चाहिए साधु को इस प्रकार नहीं जोड़ेगा भगवान वहां कहते हैं कर्म फल का हेतु मत बनो जो हुआ हुआ ठीक है अर्थात तो सब ईश्वर की इच्छा से हुआ तो हेतु फलात्मक तुम न असी ये अर्थात परम कारणी का गुरु यही कहेगा कि हेतु फलात्मक तुम नहीं हो फिर किंतु फिर आप क्या हो किन्तु तत्व तुम असी तुम तो वही जो जगत का अधिष्ठान है सद्ब्रह्म आप वही हो इति प्रतिबोध्यमानः यदा प्रतिबोध्यमानः तो प्रतिबोध्यमान अर्थात बोधन करा जाने पर ये निजंत सानच हुआ कर्तरी सानस प्रतिबोध कर्मणि सानच, प्रति सानच। निजंत कर्मणि सानच अर्थात इस प्रकार की प्रतिबोधन किया गया जिसको अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ना ये कर्मणी सनस नहीं ये कर्तरी सनस होगा क्योंकि तदा एवं प्रतिबुद्धिय दिया प्रतिबुद्धिय कर्तरी हुआ इस प्रकार की जो प्रतिबुद्धि ये क्या नहीं बुद्ध धातु दिवादी गण्य है दिवादी आप यज देख करके ये कर्तरी कर्मणी अगर आप प्रतिबुद्धियते के साथ लेंगे तब तो, तो कर्तरी हो जाएगा अगर गुरु इसको समझा रहे हैं कहेंगे तब तो यह कर्मणी हो जाएगा इस प्रकार की प्रतिबोध्यमान ठीक है वो कर्मणी लेना है क्योंकि तत्व मसी प्रतिबोध्य प्रतिबोध कराया जा रहा है जिसको तो कर्मणी हो जाएगा यदा यहाँ तक पंक्ति अंतिम कर लेंगे आगे तदा एवं प्रतिबुद्य तो फिर वो अलग हो जाएगा तो ये कर्मणी सान हो जाएगा तो जब इस प्रकार की वो प्रतिबोधन किया जाएगा तदा एवं प्रतिबुद्य तो जिसी प्रकार की प्रतिबोधन किया जाएगा वो उसी प्रकार की उसको ज्ञान होगा प्रतिबुद्य उसी प्रकार की जानेगा तो किस प्रकार की उसको कहा गया कहेंगे आप हेतु फलात्मक नहीं हो आप तो वही जगत का अधिष्ठान हो वो भी इस प्रकार समझ समझ जाएगा टीका अनु अनु अच्छा। में अनुभूय मानत्व एवं इति उच्यते मानत्म नासी अच्छा भाष्य में तृतीय पंक्ति में आधा में दिया ना नासं त्व जो आप अनुभव करते हो कि मैं पिता हूँ पुत्र हूँ मैं क्षेत्र का मालिक हूं पशुओं का मालिक हूँ इस प्रकार की आप? नहीं हो एवं नसी एवं एवं का अर्थ में कहते हैं अनुभूय मानव जो आप अनुभव करते हो मैं पिता पुत्र नाती इस प्रकार की जो सब हैं वो आप इस प्रकार के नहीं है तो ये एवं ऊपर वाला एवं है ना नासी एवं वो एवं का है अच्छा आगे यथोक्त विशेषण गुरुण प्रतिबोध्यम शिष्य तदा एवं वक्ष्यमाण प्रकार प्रतिबुद्धो इति उक्तम् यथोक्त विशेषणन गुरुणा गुरु का एक विशेषण दे दिया वेदात अर्थ का तत्व को जानता है और परम कारुणिक है इस प्रकार क्या यदा अच्छा अच्छा यदुक्त तो, अर्थात यदा यदा, यदा उक्त विशेषण गुरुणा आगे तदा है तदा आगे दिया है तदा शिष्य तो जब उक्त विशेषण वाला गुरु प्रतिबोध्यम उसके द्वारा गुरुणा प्रतिबोध्यम प्रतिबोध्यम शिष्य इसलिए है अर्थात एक मनीषा है तदा तब असौ असौ कहने से कौन शिष्य एवं वक्ष्यमाण प्रकार प्रतिबुद्ध होती एवं फिर भाष्य में आगे दे दिया तदा एवं प्रतिबुद्य थे चतुर्थ पक निवे दिया तदा एवं प्रतिबुद्य ये एवं के लिए कहते हैं और असौ एवं वक्ष प्रकार है ना। तो एवं का नीचे आप जिस प्रकार की चिन्ह करेंगे यहाँ एवं का नीचे उस प्रकार की चिन्ह कर देंगे आपको पता चलेगा ये एवं ये एवं है पहले एक आया था नाशी एवं वो एवं तो ऊपर में आ गया अनुभूय एवं इतनी उचित वो दो एवं आ गया तो जिस प्रकार की उसको बोधन किया जाएगा उसी प्रकार से वो प्रतिबुद्धो अभी तो कहते हैं कि वक्ष्यमाण प्रकार प्रतिबुद्धो भवति किस प्रकार की उसको बोधन किया जाएगा कहना आगे कहते हैं वक्षमान आगे कहेंगे तम तो एवं प्रकार प्रश्न पूर्वक द्वितीय व्याख्यान विश्द अभी किस प्रकार उसको बोधन करवा जाएगा तो उसको श्लोकों का द्वितीय के द्वारा कहते हैं तमे तो वो प्रकार जो भक्ष्यमाण प्रकार कहा गया वो प्रकारों को प्रश्न करके द्वितीयार्ध्य का व्याख्यान करेंगे भगवान भाष्यकर व्याख्यान के द्वारा शिष्य का जो प्रतिबोधन प्रकार कैसे उसको ज्ञान होगा मतलब क्या उसको ज्ञान होगा वो अभी कहेंगे क्या ज्ञान शिष्य को होगा भाष्य में कथम कथम का पूर्व में तदेव तदे उसी को वो जान लेगा पूछते हैं क्या जान लेगा कथम कैसे उसको ज्ञान हो जाएगा कहते हैं नशीन अर्थात टीका में कहते हैं अस्मिन सप्तम्या बोध्य आत्मरूपम परामृश्य जो बोध्य है आत्मरूप अभी उसका जानेगा वो आत्मरूप को कहते हैं अस्मिन शब्द से अस्मिन सप्तमी के द्वारा बोध जो आत्मरूप उसका परामर्श किया जाता है उसको कहा जाता है भाष्य में कथम पूर्व पक्ष का प्रश्न हुआ उत्तर देते हैं न अस्मिन बाह्यम आभ्यंतरम वा जन्मादि भाव विकारो अस्ति अतो अजम अस्मिन आत्म कोई बाह्य नहीं है कोई आभ्यंतर नहीं है बाह्य कार्य आभ्यंतर कारण ये सब कोई कार्य कारण कुछ नहीं है ठीक है मैं देख लीजिए बाह्यम कार्यम आभ्यंतरम कारणम इह ना इह कहने से आत्म तत्व तो में ये सब नहीं है तो जिसमें कार्य कारण नहीं रहेगा ठीक है मैं आगे कहते हैं तत्व तो जन्मादिर भाव विकार नात्र अवकाश संभवते जहाँ कोई कार्य कारण नहीं है कार्य शरीर कारण हो गया धर्माधर्म फिर आगे शरीर कारण बन जाएगा धर्म धर्म कार्य बनेंगे फिर उसको बनाएगा तो जहां कोई कार्य कारण नहीं है वहां जन्मादेर भाव विकार अत्र अवकाश न न अत्र अवकाश तो जन्मादि भाव विकार का अत्र अत्र कूत्र आत्मतत्व ये आत्मतत्व में जन्मादि भाव विकार नहीं है ये जन्म इत्यादि ये नहीं है न संभवती अवतरत अच्छा भाष्य में न अस्मिन् वा भा जन्मादि भावीकारो अस्ति जन्मादि आदि कहने से जायते आगे अस्ति पहले जायते अस्ति फिर वर्धते विनश्यति ये जन्मादि अस्थि विपरी अपक्ष्य ये सब पहले कदया न अस्ति नहीं है अतो अज क्योंकि जन्म नहीं है इसलिए अजय हो जाएगा अच्छा तो ये जो अज बोल करके कह दिए इसके लिए कोई प्रमाण है तो टीकाकार कहते हैं अवतारितम विशेषणम योजयति जो विशेषण है श्लोक में कहा गया अजम भगवान भाष्यकार इसका अवतरण करके समझाते हैं अभी कहते टीकाकार कहते हैं जो अवतरण दे करके विशेषण को कहा गया उस विशेषण के लिए प्रमाण देते हैं कौन सा विशेषण कहा गया अजम। अजम विशेषण के लिए प्रमाण देते हैं भाष्य में देतेमूर्त पुरुष सबाहतरोज अप्राणो यक्ष शुभ्रो ह्षरात परत पर ऐसे मुंड को उपनिषद है तो ये जो आत्म तत्व तो है वो बाह्य आभ्यंतर के साथ का अधिष्ठान है अभी कहा गया इसमें बाह्य अभ्यंतर कुछ नहीं है अभी कहते हैं कि वो बाह्य आभ्यंतर वाला है अर्थात तो बाह्य आभ्यंतर का विवर्त तो अधिष्ठान है उसमें बाह्य अभ्यंतर सब कल्पित तो होता है कार्य कारण सब उसमें कल्पित तो होता है किसमें आत्मतत्व में आत्मतत्व तो क्या है कहते हैं आप कार्य कारण आप में कल्पित तो होता है तो आपका बुद्धि कार्य कारण का कल्पना करता है तो जहां भी कोई कार्य कार्यकार सब आपका बुद्धि कल्पना करता है तो वो बाह्य है वही आभ्यंतर है बाह्य आभ्यंतर के साथ उनका अधिष्ठान रूप है और अज अज कहने से वो जन्मादि नहीं है इति श्रुते हे सर्व भाव विकार वर्जितम इत्य इसमें कोई भी भाव विकार नहीं है जो छह भाव विकार होते हैं ये इसमें नहीं है आत्म तत्व में नहीं है ठीक टीका में अजतवादेव अनिद्रम क्योंकि जिसमें कार्य कारण नहीं है उसमें उस निद्रा अग्रहण कारण ये रहेगा नहीं।, नहीं रहेगा कहते हैं अजत्वादेव अनिद्रम नहीं है क्यूँ नहीं है कहते हैं कार्या है प्रमाण अभाव न बक्तुम अशत्यवा ये जो जन्म है वो कार्य है तो जन्म अगर होगा तो जानना पड़ेगा कि उसका अविद्या है और जिसका जन्म नहीं होता है कार्य नहीं है तो इसके कारण है कैसे अनुमान करेंगे ये नहीं किया जा सकता इसलिए कहते हैं कार्यावे कार्य हो गया जन्म कार्य अगर नहीं रहेगा कारण अज्ञान उसमें कोई प्रमाण नहीं है अज्ञान में प्रमाण अभाव न ब्त अशक्यवाद कार्य नहीं है तो कारण है ऐसा निश्चय नहीं कर पाएंगे बखत्म तो निश्चय नहीं कर पाएंगे भाष्य में यस्मा जन्मादि कारण न न अविद्या तमो बीज निद्रा विद्यनिद्र यस्त क्योंकि जन्मादि कारणभूतम जन्मादि का जो कारण बना हुआ है कौन कहते हैं कि अविद्या तमो बीजम समान अधिकरण है अविद्या है तमो है बीज है वही जन्मादि का कारण है अस्मिन न अच्छा बीजम आगे निद्रा दे दिया स्पष्ट कर दिया तो जो अविद्या है वही तमो है वही बीज है वही निद्रा है अस्मिन न विद्य ते कस्मिन आत्म ये आत्मतत्व तो तो में नहीं है तो नहीं होने से निद्रा नहीं है तो तो अनिद्रम तो इसलिए अनिद्र है तो विद्यमान निद्रा इति अनिद्रम अच्छा अनिद्रम ही तत्तूर्यम वो तूर्य जो है वो अनिद्र है इसलिए एक बार एक व्यक्ति मिला था बोला कि हमारा गुरु जी बोले हैं अगर आप दिन में दो घंटा मात्र नींद लेकर के आप चला सकते हैं तो आपका ज्ञान प्राप्ति होगा <laughs> ये कठिन मार्ग ये सब लेकर के चलना ये हमारे सारे शास्त्र कहते हैं मध्यम वृत्ति से चलना अब गीता देखेंगे वो कहते हैं नात्य स्नतु योग अस्ति न च एक अंत मनस्त तो सर्वत्र है मध्यम मार्ग में चलना चलाने के लिए आप दो घंटा निद्रा लेने के लिए आप भी वो कोई मतलब सॉफ्टवेयर ये स्पेशलिस्ट था ऐसा कुछ काम करने के लिए थोड़ा आध्यात्मिक था ऐसे कुछ पूछ लिया आप विचार हुआ तो वो बोल लिया हमारा गुरुजी ऐसे ही बोले हैं कि दो घंटा बोला आप दिन भर ये सब कार्य करते रहेंगे और दो घंटा सो करके चला जाएगा मतलब चलेगा जो दिन भर ध्यान से रहता है दिन में आधा लीटर दूध ले लिया नहीं तो एक रोटी ले लिया थोड़ा सब्जी ले लिया वो हो सकता है कि कोई बीस पच्चीस साल लग करके दो घंटा तक पहुँच सकता है दिन भर ध्यान करेगा तो आप दिन भर पेट पलट के इसमें लगे रहेंगे और दो घंटा ये सब भ्रांति वाला वाद छोड़ो बुद्धिमान था तो वो सुना था इसम के बारे में तो फिर बोला किंतु तो यहाँ तो कुछ अलग है ना बोला हाँ, यहां अलग है और दो घंटा वाला हम लोग हम लोग तो पूरा घंटा सो जाते तो यहाँ कहते है अनिद्रम ये इस प्रकार की अर्थात ये जो निद्रा नहीं होना है कहते निद्रा आत्मतत्व में नहीं है मनोबुद्धि क्यों निद्रा में नहीं जाएंगे हो जाएंगे उनका धर्म है हो जाएंगे वो अपना कारण में जाएंगे टीका में अनिद्र तम हेतु कृत विशेषणान्तर दर्शयती अनिद्रा तो अज होने से अनिद्र हो गया अभी अनिद्र होने से दूसरा बात कहते हैं अनिद्र भाष्य में कहते हैं अनिद्रम ही तत् तूर्यम वो तूर्य अनिद्र है कोने से अतएव अस्वप्नम जिसमें निद्रा नहीं रहेगा अग्रहण नहीं रहेगा उसमें स्वप्न अन्यथा ग्रहण रहेगा नहीं, नहीं, नहीं रहेगा तो वो अस्वप्न तो क्यों अस्वप्न हो गया आगे भाष्य में कहते हैं तन निमित्तत्वात अन्यथा ग्रहण तो वो उसमें अन्यथा ग्रहण नहीं है क्योंकि अग्रहण अन्यथा ग्रहण से तिमित्वात षष्टी हटाने से तन निमित्तम तो निमित्त में कैसा समास करेंगे कि अन्यथा ग्रहण को कहेगा अर्थात से किसको लेंगे अन्यथा ग्रहण ही तो स्वप्न है ना देखिए किस क्या हेतु लेकर के आगे वो स्वप्न नहीं है कहता है अन्यथा ग्रहण स्वप्न स्वप्न नहीं है क्यों नहीं है भाषा में क्या वाक्य कहा अनिद्रम ही अनिद्रम, अनिद्रम होने से अस्वप्न हुआ तो ये अनिद्र होने से अस्वप्न हुआ अस्वप्न का कारण क्या कहा अनिद्रम होना तो अभी कहते हैं क्योंकि ये जो स्वप्न है वो अन्यथा ग्रहण है अन्यथा ग्रहण तन निमित्त और अभी कहते है की इसमें अन्यथा ग्रहण नहीं है अन्यथा ग्रहणम तन निमित्तम अनिद्रा निमित्त अन्यथा ग्रहण हो जाएगा अनिद्र कारण हो जाएगा अन्यथा ग्रहण के लिए हाँ निद्रा कारण होगा इसलिए तन निमित्त में कैसे समाज कहेंगे कारण निमित्तम यश्य निद्रा निमित्तम य कस्य अन्यथा ग्रहण से तद अन्यथा ग्रहणम निद्रा निमित्तम तद पद से निद्रा बहुब्री है तद निमित्तम अन्यथा ग्रहणम निद्रा होने से स्वप्न होगा अगर निद्रा नहीं है तो फिर स्वप्न नहीं होगा अभी ना वही अग्रहण कहा गया ना शब्द से है मैं अग्रहण अन्यथा ग्रहण संबंध वैधुर्यम हेतु कृतवा विशेषण दयम इतिहा अभी तक हो गया अजम अनिद्रम ये दो विशेषण हो गया तो होने से अजम क्यों हो गया क्योंकि उसमें निद्रा नहीं मतलब इसमें अग्रहण नहीं रहा अविद्या नहीं रहा और अनिद्रम क्यों हो गया तो कहते हैं कि उसमें ये अज्ञान नहीं रहा ए, आगे अजम के आगे अनिद्रम ह तो अनिद्र क्यों हो गया क्योंकि उसमें अग्रहण नहीं हुआ आगे अस्वप्न क्यों हो गया क्योंकि कहेंगे अन्यथा ग्रहण नहीं है तभी आत्म तत्व तो तो में अग्रहण और अन्यथा ग्रहण दोनों में से कौन रहा दोनों। तो अग्रहण अन्यथा ग्रहण संबंध वैधुरियम ये आत्मा में रहा संबंध विधुर उसको हेतु बना करके और दो विशेषण कहते हैं तो ये अस्वप्नम अनिद्रम अस्वप्नम अग्रहण अथाग्रहण संबंध वैधुर्य हेतु कृत्व आह विशेषणय अनिद्रस्वप्नम यही दोनों अग्रहण अच्छा अग्रहण नहीं रहने से अनिद्रा हुआ और अन्य नहीं रहने से अस्वप्न हुआ ठीक तो है हुआ, यही दोनों विशेषण भाष्य में कहते हैं यस्माच्च अनिद्रम अस्वप्न ठीक है यही दोनों विशेषण तस्मात अजम और अद्वितम क्यूंकि अनिद्र है और अस्वप्न है इसलिए अजम हुआ और अद्वैत हुआ अन्यथा ग्रहण नहीं है कुछ द्वैत का भान नहीं है अद्वैत हो जाएगा और जिसमें अनिद्र अर्थात तो अज्ञान नहीं है उसको जन्म होगा नहीं।, नहीं होगा अनिद्र होने से अजम हो गया और अस्वप्न होने से अद्वैत हो गया यथा हो गया इसमें स्मत अनिद्रम अस्वप्नम तस्मात अजम अद्वैतम यथा संख्य हैं तूर्यम आत्मा तदा बुद्धिते तब तुरीय आत्मा का ज्ञान हो जाता है टीका में तत्वम एवं लक्षणम अस्तु पूर्व पक्ष का कहना है कि तत्व इस प्रकार की हो जो बुद्धिते जान जाता है आत्म तत्व तो को जान लिया वो ठीक है उस प्रकार की है आत्मनो कि मायातम आत्मन, आत्मन एक नंबर टिप्पणी दे दिया ममो वो आत्म तो, तो उस प्रकार की हो तत्व तो तो उस प्रकार की हो किस प्रकार की अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वितम वो हो मेरा क्या हुआ हमको तो दो रोटी के लिए क्षेत्र में जाना पड़ता है कहेगा तो मेरा क्या हुआ कहता है असंख्य भाष्य में उत्तर देते हैं तूर्यम आत्मान बुद्धिये तदा तब अपने आप को ऐसा निश्चय हो जाएगा श्चय हो जाने के बाद फिर और तो कोई कहेगा तूर्य निश्चय हो गया और आगे क्षेत्रों क्षेत्र में जाएगा नहीं रूटी कैसा जाना है वो जाएगा विशिष्ट एन आचार्यन विशिष्टम शिष्य प्रति प्रतिबोधन अवस्था तो श्लोक में कहा गया अंतिम शब्द बुद्धि तदा ये तदा का अर्थ क्या है विशिष्ट आचार्य के द्वारा विशिष्ट शिष्य के प्रति प्रतिबोधन किया जाने पर इसलिए कठोपनिषद में एक मंत्र है ना श्रवणाया अभी बहुभेर यो न लभ्य है श्रृणवंतो अपी वह यम न विदु श्रवण के लिए भी बहुतों को प्राप्त नहीं होता है और सुनने पर भी बहुत लोगों को यह ज्ञान नहीं होता है श्रीणवंतो अभी वह वो यम न विदु आत्म तत्व को नहीं जानते हैं फिर कौन जानेगा कहेंगे आश्चर्य वक्ता कुशलोश्य त वक्ता आश्चर्य है आश्चर्य कहने का अर्थी कार कहते हैं भीरोलो। तो भीरोलो इसका प्राप्त होना कठिन है और आश्चर्य कुशल व्य लबा इसको जो प्राप्त करेगा वो भी महाकुशल होना चाहिए कुशल अर्थात ये सांसारिक बुद्धि में चतुर नहीं अर्थात वहां तो बिल्कुल सीधा सरल होना है किसी प्रकार की अर्थात उद्देश्य और शब्द ये दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए ऐसा अगर हो जाएगा तब हम वेदांत का अधिकारी नहीं है शब्द और उद्देश्य ये दोनों बिल्कुल सीधा होना चाहिए कहीं लगता है कि हम इतना व्यवहार में है कि शब्द और उद्देश्य दोनों समान नहीं रख पाते हैं नीरव रह जाना कहेंगे उसे वो अनुमान कर लेगा उतना पाप तो सहन करना है मतलब उतना दुख तो सहन करना ही पड़ेगा अगर हम वेदांत में चलना चाहते हैं तो अगर जब तक ये रहेंगे ये पपट भाव होगा मनुष्यन्यम वचस््यनियम कर्मण्यन्यम दुरात्मनाम मन में अन्य है और वाणी में अन्य है कर्म में अन्य है वो दुरात्मा है उनसे नहीं होता मनुष्य एकम वचस् एकम कर्मण्य एकम महात्मा जो कहेंगे अर्थात उद्देश्य जो है शब्द में वही कहेंगे हाँ कभी ऐसा हुआ कि उद्देश्य जो है शब्द में वही कहने से कहीं कठिनाई हो गई ठीक है प्रारब्ध है उतना सहन कर लेना है इसलिए कहा जाता कि जितना जितना हम ये से हट जाए ताकि ये सब कठिनाई ना आए तो वहां कहते हैं कुशलों से लब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट आगे कहते हैं ज्ञाता उसका जानने वाला आश्चर्य और कुशल अनुशिष्ट जो अनुशिष्ट जो शिष्य होगा वो भी कुशल साधन से पुष्टि संपन्न वहाँ कहते हैं ये सब इसलिए विशिष्ट शिष्य कहते हैं ये सोडोक उच्चारण करेंगे आगे है सप्तश तो श्लोक के लिए टीका में तूरीयम अद्वैतमित उत्तम पूर्व पक्ष कहता है आपने तूरीय अद्वैत कह दिए तो अजमानिद्रम स्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तदा ऐसे कह दिए तो जो तूर्य है अद्वैत ऐसे कह दिए तद अयुक्तम वो ठीक नहीं है प्रपंचस्य से द्वितीय से सदी जो प्रपंच है वो तो द्वितीय भिन्न है मेरे से प्रपंच भिन्न है इति आशंक्य श्लोक के द्वारा इसका उत्तर देते हैं प्रपंचो यदि विदेत निवर्तेत न संशय मैयात्रत कहते हैं कि प्रपंचो यदि विद्यत निवर्ते न संशय इदम द्वैतम माया मातम परमार्थत द्वैतम तो कहते हैं कि हमने लाठी लेकर के इतना पीटा फिर भी वो साप मरा नहीं तो हमसे तो और होगा नहीं अभी आप जाइए तो क्यों वो साप मरा नहीं साफ ही नहीं है तो इसी प्रकार की यह ये गौड़ भगवान ने ना इतना कठोर शब्द कहेंगे तो अर्थात आपको एक एक ईटा घर का निकालना नहीं है वो कहेंगे आप बुलटा लगा दो सीधा तो कहते प्रपंच यदि विद्येत तो तब निवरते तो प्रपंच अगर होता तब तो निवृत्त होता संशय नहीं है निश्चय हो जाता अगर प्रपंच होता तो उसका निवृत्ति हो जाती है इसलिए वेदांत तो कहेगा प्रपंच को निवृत्ति करने के लिए उद्यम करना व्यर्थ है अर्थात जगत का सुधार करके हम अपना ठीक कर लेंगे ये बिल्कुल अर्थात विपरीत बात है तो सब चीज का कारण हमारे अंदर में ये है ये खोजना है तो प्रपंच अगर होता तो उसका निवृत्ति हो जाती है तो फिर ये जो दिखता है कहते हैं इदम द्वित माया मातरम केवल अज्ञान से तत्व का अव्रहण होने से ये दिखता है परमार्थत अद्वैतम वास्तविक तो अद्वैत तो है बार बार ये सब चीज को ये बैठा है किन्तु तो साथ में ये भी ध्यान देना पड़ेगा साधन चतुष्टय अपने सात आचरण ये सब को भी दृढ़ करना पड़ेगा तेज खाली पंक्ति लगाने से घटता नहीं क्यों बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं ये बृहद प्रस्तात्री पूरा पढ़ लेते हैं किंतु तो देखेंगे जो एक दो मतलब सामान्य जो शास्त्र भी बहुत कम पढ़ा है उसका भी विचार शक्ति जितना उच्चकोटी का को है तो नहीं होता है इन लोगों का वृहत प्रस्थान भी पढ़ लिए कहने पढ़ने के बाद भी नहीं है क्यों दृष्टि केवल पंक्ति में हमेशा बाहर में दृष्टि है जब तक दृष्टि अपने तरफ नहीं जाएगा अर्थात तो तो ये सब मेरे में ही है तब तो ये वेदांत तो इतना घटेगा नहीं अच्छा ठीक है जी यहाँ तक हुआ ओम पूर्ण मद पूर्ण मिद पूर्ण पूर्णमे ओम चूर्णमाय ओम शिष्यते चेत